वनाहा भगवते स्तुति कहती है हरे हे ओम मम यस्यते यज्ञयो गर्भो यस्य यो निर्हिरण्यई अंगान्य पृथानस्यतम मात्रा समाजी गमक्तु स्वाहा अर्थात हे देवी इसी से आपका गर्भ यज्ञ से संबंधित भावनाएं रखने वाला है आपके योनि इसे भी स्वर्गमय बनाए अंग की तरह पवित्र हैं मंत्रों से आपका पवित्र समागम होता है आपके लिए यह आहुति समर्पित करते हैं गर्वदानी रूपवान बुद्धिमान हविमान और धीर एक पद वाले दो पद वाले तीन पद वाले अथवा चार पद आठ पद वाली प्रार्थनाएं भुगनों में प्रकाशित हों आपके लिए यह आहुति समर्पित है हे मारुद गाना आप दिव्य हैं आप विशिष्ट हैं आप लोगों के कष्ट को दूर करते हैं महान हैं स्वर्ग लोक पृथ्वी लोक यज्ञ की रक्षा करने की कृपा करें धन पिपासुओं को भरपूर धन प्रदान करने की कृपा कीजिए हे इंद्रदेव आप व्रत्र नाशक हैं आपके घोड़ों के संकेत मात्र से चलने वालों की भावनाओं पर निर्धारित हैं अपने ब्रह्मज्ञानी घोड़ों को रथ में जोतिए प्राचीन सोम को पाषाण खंड से कूटने पर होने वाली ध्वनियों से आपका मन यज्ञ की ओर आकर्षित हो आपको इंद्रदेव के लिए कलश में ग्रहण किया गया है सोम आप 16 कलाओं वाले हैं आपको इंद्रदेव के लिए इस पात्र में लिया गया है 16 कलाओं वाले इंद्रदेव के लिए आपको इस पात्र में ग्रहण किया गया है हे इंद्र आप हरे नामक घोड़े हैं आप शत्रु नासी हैं आप तेज गति वाले घोड़े हैं उदाहरण करते हैं आप उपासना योग्य हैं सोम रस को इंद्रदेव के लिए कलश में ग्रहण किया गया है हे इंद्र आप सत्रों का नाश करने वाले हैं आप सोम पीने वाले हैं तेज गति वाले घोड़े रथ में जोड़ करें यज्ञ में आने की कृपा करें इंद्रदेव से परम श्रेष्ठ और कोई देव नहीं है इंद्रदेव सभी लोकों में व्यापक हैं प्रजापति प्रजा के साथ रमण करते हैं इंद्रदेव सोलह कलाओं वाले हैं तीनों ज्योतियों को अपने में धरे हुए हैं इंद्र सम्राट हैं वरुण देव राजा हैं वे दोनों देव पहले भोग लगाते हैं उसके बाद उस सामग्री का सेवन करते हैं वाग देवी प्राण के साथ जुड़कर सोम रस तृप्त करने वाली हैं हम उनके लिए आहुति भेंट करते हैं हे अग्ने आप अपना काम करने में कुशल हैं आप पवित्र हैं आप हमें पूरा वर्चस्व दीजिए आप हमें श्रेष्ठ वीर्यवान बनाइए आप हमारे लिए धन धारिए आप हमें पोषण दीजिए हे सोम आपको अग्नि के लिए कलश में ग्रहण करते हैं हम ब्रचस्व के लिए आपको ग्रहण करते हैं यह आपका मूल स्थान है आप ब्रचस्वियों में ब्रचस्ववान हैं हमें भी इसी तरह मनुष्यों में ब्रचस्वी बनाइए हे इंद्र आप ओज के साथ उठिए आप सुंदर ठोड़ी वाले हैं आप इस पेय का पान कीजिए हे सोम इंद्र के लिए आपको चुआ रहे हैं सोम को इंद्र के लिए कलश में ग्रहण कर लिया गया है यह इंद्रदेव का मूल निवास है हम ओज के लिए आपको ग्रहण करते हैं इंद्रदेव ओजवान हैं इंद्रदेव देवताओं में ओजवान हैं वैसे ही हम मनुष्यों में ओजवान हो जाएं अदृश्य की अग्निपता का अनुकरण करती है वह मनुष्यों को नहीं दिखाई देती आपको सूर्य के लिए कलश में ग्रहण कर लिया गया है आप चमकते रहिए कलश आपका मूल स्थान है सूर्य प्रकाशमान है सूर्य देवों में प्रकाशमान है वैसे ही हम मनुष्यों में प्रकाशमान हो जाएं हे सूर्य जो सूर्य की किरणें विश्व विख्यात हैं यह दिव्यता वहन करती हैं सूर्य की किरणें संसार को प्रकाशमान करती हैं हे सोम आपको कलश में ग्रहण कर लिया गया है आपको प्रकाशमान सूर्य के लिए ग्रहण कर लिया गया है यही आपका मूल स्थान है आप सूर्य के लिए प्रकाशित होइए ए महासाल मलिनी आप इस कलश को पूरी तरह सोंगे इसके द्वारा सोम आदि आप में प्रवेश करें आप पुनः उस ऊर्जा को लौटाइए वह ऊर्जा हमें हजारों धाराओं के रूप में मिले हमारी दुधाधारी गायें हमें पुनः दूध प्रदान करने की कृपा करें हे गौ माता आप हवन में काम्य हैं आप चंद्रमा और सूर्य की ज्योति की तरह हैं आप सरस हैं आप पृथ्वी पर विख्यात हैं आप वज्र लायक नहीं हैं आप हमारे नाम से अच्छी वाणी से देवताओं को बुलाने के लिए बोलिए हे इंद्रदेव आप हमारे शत्रुओं को मार दीजिए आप नीचों को मारिए जो हमें दासता और अंधकार देना चाहते हैं आप उन्हें अंधकार में ले जाइए आप जो इंद्रदेव के लिए कलश में ग्रहण कर लिया गया है आप यहां स्थित रहिए यह आपका मूल स्थान है आप यहां स्थित रहिए हे वाचस्पति आप विश्व के कर्मों के सर्जक हैं आप मन जैसे हैं आज हम जो अन्न हवन करते हैं आप उसे स्वीकार कीजिए हे विश्वकर्मा हम हवि से आपकी वड़ोत्री करते हैं आप दुख दूर करने वाले हैं आप यज्ञ के कर्ता धर्ता हैं आप अपूर्व हैं आप उग्र हैं आप विशेष आदरणीय हैं हम आपका विशेष आवाहन करते हैं आपको इस अग्नि के लिए कलश में ग्रहण कर लिया गया है हम इंद्रदेव के लिए गायत्री छंद से आपको ग्रहण करते हैं अनुष्टुप छंद से वाणीमय स्तुति के व्रेसीनाम त्वं हम तुम्हें ग्रहण करते हैं हे सोम हम जल बरसने के लिए आपको कंपाते हैं जल बरसाने के लिए कंपाते हैं आप प्रकाशमान हैं हम प्रकाश की वर्षा के लिए आपको कंपाते हैं हम दिन स्वरूप सूर्य की किरणों के लिए आपको कंपाते हैं सोम बलवान है सोम प्रकाशमान है सोम विशाल है सोम प्रकाश के लिए आगे गमन करने वाले हैं सोम सोम के आगे गमन करते हैं सोम अभय दाता हैं जागृत हैं हम आपको ग्रहण करते हैं इसलिए हे सोम हम आपके लिए आहुति भेंट करते हैं हे सोम आप अग्नि का आहार बनिए आप पथ के भोजन के रूप में प्राप्त होइए आप वंशवर्ती हैं आप सोम के प्रिय हैं आप हमारे मित्र हैं आप सभी को प्रिय हैं आप सबके लिए तृप्तिदायक हैं हे गववों येन यज्ञ करने वालों के प्रति आपकी प्रीति बनी रहे घी से भरी हुई यह आहुति आपके लिए अर्पित है आप इसे अपने लिए धैर्य में धारण कीजिए ग्रहण कीजिए जगत को धारण करने वाली पृथ्वी माता आप इसको धारण करें और उनके लिए उस जल को बरसाएं आप हमारे लिए पौष्टिक धन धारिए आपके लिए स्वाहा हे सोम आप यज्ञ की समृद्धि करने वाले हैं आपकी कृपा से हम प्रकाशित हों आपकी कृपा से हम अमरता पाएं पृथ्वी से स्वर्ग लोक तक आरोहण करें हम देवताओं के ज्योतिर्मय लोक को देखने में समर्थ हो सकें हे इंद्रदेव आप जुआ हैं आप पर्वतवासी हैं आप श्रेष्ठ योद्धा हैं आप शत्रुओं को पूरित रहत पाइए आप शत्रुओं पर वज्र से प्रहार कीजिए आप हमें शत्रुओं द्वारा घेरे जाने से दूर रखिए आप हमें उनसे छिपाए जाने से दूर रखिए आप हमारे शत्रुओं पर सब प्रकार से आक्रमण कीजिए आप पृथ्वी स्वर्ग आदि सब जगह व्याप्त हैं आप हमें अच्छी संतान दीजिए आप हमें श्रेष्ठ प्राक्रमी संतान दीजिए हमें वीर बनाइए हमें अच्छी तरह पुष्ट कीजिए परमेश्ठी नामक यज्ञ में प्रजापति के लिए मंत्र से आहुतियां दी जा रही हैं सोम के लिए अंंदसा नामक मंत्र से आ दीजिए सविता देव के लिए उनके नाम से आ दीजिए विश्वकर्मा देव के लिए उनके नाम से आ दीजिए पूखा देव के लिए उनके नाम से आ दीजिए। खरीद केले इंद्र और मरुद को उनके नाम से आह दीजिए खरीद के लिए असुर के लिए उनके नाम से आ दीजिए। खरीदव हुए मित्र देव के लिए उनके नाम से आ दीजिए। गोध में बैठे विष्ण के लिएले उनके नाम से आ दीजिए। आरो पर बैठे विष्णु के लिए निरंध्यस मंत्र से आहुति दीजिए गाड़ी से लाए जाने वाले सोम के लिए उनके नाम से आहुति दीजिए आसन पर बैठे हुए सोम हेतु उनके नाम से आहुति दीजिए अग्नेंद्र में स्थित सोम के लिए उनके नाम से आहुति दीजिए इंद्रदेव के लिए उनके नाम से आहुति दीजिए अथवा नाम से ले जाए जा रहे सोम के लिए उनके नाम से आहुति दीजिए विश्वेद देव को उनके नाम से आहुति दीजिए हमारे प्रति प्रेम रखने वालों के लिए आहুতি दीजिए पालनहार विष्णु को उनके नाम से आहুতি दीजिए सोम से सींचे जा रहे यम को उनके नाम से आहুতি दीजिए सोम से अभिषेक किए जा रहे विष्णु को उनके नाम से आहুতি दीजिए पवित्र किए जा रहे वायु को उनके नाम से आहুতি दीजिए पवित्र शुक्र के लिए उनके नाम से आहুতি दीजिए दूध में गूथे गए सोम के लिए उनके नाम से आहति दीजिए सत तुमलाकर तैयार किया गया सोम के लिए आवती दीजिए। विश्वदेव के लिए चमस में रखकर आवती प्रदान कीजिए माया भी असुर के लिए उनके नाम से आ होती दीजिए रुद््र के लिए उनके नाम से आहति दीजिए जिस घर पर बात के नाम से आवति दी जाए नरक्ष के लिए उनके नाम से आहति दीजिए। खाने से बचे हुए सोम हेतु उनके नाम से आहुति दीजिए